आसन को व्यवस्थित कर लें शरीर की शिथिलता करके अनुकूलता बना लें

नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें प्रसन्नता के साथ इस उपासना के लिए

संकल्प करें एक श्रेष्ठ कार्य के लिए मुझे पुनः अवसर प्राप्त हो रहा है

पिछली उपासना की शिथिलताओं को इस बार प्रयत्न से नहीं होने दूंगा अथवा उनको नियंत्रित रखूंगा

आप मन को दोनों नथनों पर केंद्रित करें आते जाते सामान्य श्वास को देखते रहें

श्वास को धीमा करें धीरे धीरे छोड़ें धीरे धीरे लें श्वास धीमा और लंबा होता जाएगा समान गति में ले आए

यंत्रण के साथ श्वास को लें और छोड़ें अंदर भरें तो पूरा भरें और बाहर निकालें तब पूरा बाहर निकालें

धीरे से रुकेंगे आगे तीन बाह्य प्राणायाम

प्राणायाम के बाद अप्रत्याहार मन को इंद्रिय विषयों के साथ में न जोड़ते हुए अंतर्मुखी बनाए रखना है

लगाए मन को धारणा स्थल पर रखते हुए ध्यान का अभ्यास

ओम शब्द का जप और किसी एक अर्थ की भावना पहले एक बार मेरी धुन को सुनेंगे फिर उसके अनुरूप करेंगे

जप किसी एक अर्थ की भावना इच्छानुसार गति से इच्छा इच्छानुसार ध्न में मानसिक ओम का जप

सर्वव्यापक परमात्मा मेरे निकट और दूर दूर तक विद्यमान है मैं निराकार आत्मा उसमें डूबा हुआ हूँ

और ईश्वर का यह गुण सर्वत्र विद्यमान है जहाँ जहाँ परमात्मा है वहाँ वहाँ उसका यह गुण भी विद्यमान है

ऐसे ईश्वर को मुझे पाना है आप धीरे से रुकेंगे आके गायत्री मंत्र एक बार गीतिका का उच्चारण

की भावना

जो

अमा तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी गु

पर च

शुद्ध ज्ञान को पाकर आज दिन में जो प्रयत्न किया उसकी स्मृति पूर्वक ईश्वर से ज्ञान को और शुद्ध करने की प्रेरणा देने की प्रार्थना

धीरे से रुकेंगे आगे वैदिक संध्या मंत्रों के द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना संस्कारों का निर्मलीकरण शोधन

फिर ईश्वर की अत्यंत निकटता को पाना ईश्वरीय कृपा क्या स्मरण रखते हुए आध्यात्मिक प्रगति में उसके उपयोग को

करने की इच्छा के साथ ईश्वर से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना

सफलता की प्रार्थना

बल इंद्रियों का सदुपयोग हो इनकी पवित्रता की प्रार्थना

तेक अंग उपांग की पवित्रता आध्यात्मिक मार्ग के लिए आवश्यक है हे परम पवित्र परमात्मा मेरी इंद्रियों को और पवित्र कर दें

जिससे मेरा प्रत्येक कर्म शुद्ध हो पवित्र हो प्राणायाम मंत्र जिन्हें बाह्य प्राणायाम करना है वे प्राणायाम करते हुए मंत्र को मन में बोल लेंगे

अथवा ओम का जप करेंगे जिन्हें प्राणायाम नहीं करना है वे मंत्र और उसके अर्थ को जैसा मैं बोल रहा हूं मन में भाव बनाते चलेंगे

निराकार सर्वव्यापक परमात्मा आप प्राणों के भी प्राण हैं आप मेरे जीवन के आधार हैं आप भुवह हैं सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं

मुक्ति को प्रदान कर समस्त दुखों से आप छुड़ाते हैं आप स्वयं सुख स्वरूप हैं और आत्माओं को भी उस सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं आप सबसे महान

और सबसे अधिक पूजनीय हैं आप समस्त जड़ और चेतन जगत के उत्पादक हैं आप ज्ञान स्वरूप और दुष्टों को दंड देने वाले हैं

आप सत्य स्वरूप निर्विकार यथार्थ हैं आगे अघमर्षण मंत्र ईश्वर की व्यापक सृष्टि रचना को देखकर

ईश्वर की शक्ति की परिकल्पना और आज दिन में जो अधर्म हो गया हो उसका स्मरण पूर्वक अथवा जो दुर्भावना उठी हो उसको याद करके

उन्हें छीन करना है यदि आज की कोई स्मरण न आए तो पिछली को स्मरण कर सकते हैं

सत्य भी था तपसो

श्यमी वसी सूर चंद्रमस यथ पूर्वक पृथ्विवी चंद

क्षम स्वा सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष रखने से अपने को दुर्भावनाओं से और दुष्कर्मों से

प्रथक होता देखें एक एक करके मुझे अपने समस्त पापों को बुरे कर्मों को हटा देना है

ईश्वर से पुनः कल्याण की प्रार्थना शन्नो देवी देभिष्ट

परिक्रमा जिन्हें मंत्र और अर्थ याद नहीं वे भावना करेंगे निराकार सर्वव्यापक परमात्मा अपने विभिन्न गुणों के साथ सब और

सभी दिशाओं में विद्यमान है वही वास्तविक स्वामी है वही रक्षक है उसे मैं हृदय से नमन करता हूं जो हमारे से द्वेश करता है

दुर्व्यवहार करता है ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हुए स्वयं को भार रहित हल्का बना लें किसी व्यक्ति विशेष को स्मरण कर लें

जो मेरे से द्वेश करता है प्राची दे

deeta ditya de ichcha e ja.

स्थिशिराजी रक्षिता पितर ईश वेभ्यो नम दिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यों नम ईश्यो नम

भ्योंस्मष्मोज भेद प्रतीचिदिगरुण

पति प्रीता कक्षिता ते प्य नम थपतिप्य नम रक्षेतृभ्य नम ईश्य नम

ोचंभेदत्मा उ बीच दिखो मधिपति स्वजो रक्षिता शे

te namo rakshitebhyo namah ishyo namah

ते कल्मा शो रक्षिताथ ईश वेभ्यों नम धिपतेभ्यों नम रक्षेतृभ्यो नमेश

ते तिरिपते क्षेत्रो रक्षिता वर्ष मीशवा तेभ्य नम नमो नम रक्षेतृभ्य नम यश्य

द्वेश के भार को पृथक करके निर्मल भाव से अपने परमात्मा की अत्यंत निकटता को पाने के लिए प्रयास करूंगा

पवित्र होकर पवित्रता का प्रयास करके अब पवित्र परमात्मा की सन्निधि नैकट्य का प्रयास ईश्वर के साथ आत्मीयता को बढ़ाते हुए

ईश्वर के प्रति आत्मीय भाव को बढ़ाते हुए उसकी निकटता को मानसिक रूप से देखें विभिन्न गुणों से युक्त देवस्वरूप परमात्मा

देव का स्मरण mm.

चित्र देवादनीक चक्षुर्मित वरुण से आतक्ष

चवा तचुर्वास्ताचरा पशेम श

शेणोयाम शरद शत प्रम शरद शतम अति

चरद शे समस्त संसार परमात्मा की ओर संकेत कर रहा है उसे जनाने वाला है वह ज्योतियों की ज्योति

प्रकाशकों का भी प्रकाशक परमात्मा सदैव मेरे सन्निकट है अत्यंत निकट है मेरे अंदर विद्यमान है अब मैंने अपनी मलिनताओं को हटाना प्रारंभ कर दिया है

मलिनताओं को हटाकर मैं परमात्मा के आनंद को पाने में समर्थ हो सकूंगा प्रभु को आत्मीय और निकट स्वीकारें परमात्मा से उत्तम प्रेरणा की प्रार्थना

समर्पण प्रार्थना हे ईश्वर दयानिधे दया निधे भगवत्पया नि जपोपाससनाद धर्मार्थका

मोक्षाण सत्य सिद्धवे नया निधे आपकी उपासना से मैं धर्म और

और मोक्ष इन्हें भली प्रकार और शीघ्र पाने वाला बन सकू सदैव कल्याण करने वाले परमात्मा का अभिवादन परमात्मा के प्रति नमन का भाव

नमः महषम भवायच म

र के लिए ईश्वर के प्रति नमन का भाव रखते हुए कृतज्ञता प्रकट करें

ईश्वर को अपना लक्ष्य स्वीकारते हुए उसकी प्राप्ति के लिए ही आगे का जीवन चलाते रहने की भावना गीत की पंक्तियों से आप मौन रहते हुए

केवल भावना करें जिन्हें शब्द पकड़ आ गए हों धुन पकड़ में हो तो धीरे धीरे दोहरा सकते हैं हे ईश अब तो तुम ही हो मेरे तो लक्ष्य तुम ही हो

तुम्हारी राह पर तुम् तो चला चलूं बढ़ा चलूं हे ईश अब तो तुम ही हो मेरे तो लक्ष्य तुम ही हो

तुम्हारी राह पर तुम्हें चला चलूं बढ़ा चलूं जीवन ये ऐसा चल रहा इधर उधर में फंस रहा

मगर मैं बचते बचते भी बढ़ा चलूं तेरी तरफ जीवन ये ऐसा चल रहा इधर उधर मैं फंस रहा

मगर मैं बचते बचते भी बढ़ा चलूं तेरी तरह हे ईश अब तो तुम ही हो मेरे तो लक्ष्य तुम ही हो तुम्हारी राह पर तो तुम्हें

चला चलूं बढ़ा चलूं जीवन ये ऐसा चल रहा इधर उधर में फंस रहा मगर मैं बचते बचते भी बढ़ा चलूं तेरी तर

मगर मैं बचते बचते भी बढ़ा चलूं तेरी तरफ अपने को मोक्ष मार्ग का पथिक अध्यात्म मार्ग का पथिक

बनाते चलना है यही मेरी वास्तविक यात्रा है आप आज की उपासना का निरीक्षण करें अच्छे अंशों के लिए

ईश्वर को धन्यवाद अपने प्रति विश्वास की वृद्धि प्रोत्साहन अगली उपासना इसी प्रकार अच्छा करने का संकल्प और अच्छी उपासना का संकल्प

यदि अभी आंतरिक स्थिति अच्छी बनी है तो उसे अंदर बनाए रखें नहीं तो उपासना के अच्छे क्षणों का स्मरण करें

आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे हाथ की अंगुलियों में गति प्रदान करें मुट्ठी को एक बार धीरे धीरे बीच लें और खोल दें हाथ को भिन्न स्थान पर ले जाएं

धीरे धीरे पीछे ले जाकर सहारे के रूप में टिका लें, मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए पैर की अंगुलियों में गति प्रदान करें टखनों को गति प्रदान करें घुटनों को धीरे धीरे खोल लें

पैरों को थोड़ा सक्रिय करें धीरे से नेत्रों को थोड़ा सा खोलें दृष्टि नीचे रखते हुए और संतुलन बनाए रखते हुए

धीरे धीरे खड़े हो जाएं, नेत्रों को पुनः बंद कर लें हाथ अभिवादन मुद्रा में प्रभु

che sure.

गतिविधियों को करते हुए आंतरिक स्थिति बनाए रखें धीरे धीरे नेत्रों को खोलकर दृष्टि नीचे रखते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेंगे ओम शं